नमस्कार मैं हूँ हेमलता आपके पार्श्व तो गायिका आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति <laughs> तेरे भरोसे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 स्कूल एजुकेशन हब ही हैं इनका बहुत सारे स्कूल uh, है कॉलेज हैं और डिग्री कॉलेज भी हैं काफ़ी समय से एजुकेशन फील्ड में अपनी विशेष सेवाएं लोगों के लिए दे रहे हैं तो आइए आज हम लोग एजुकेशन फील्ड में किस तरह की जो है पहले की बातें और वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में और इन फ्यूचर हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा क्योंकि कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी हमारे संस्कार पर तो हावी नहीं हो रही कई हम अपने uh, निजी संस्कारों को भूलते तो नहीं जा रहे इस पर हम सभी को विचार करना पड़ेगा तो आइए उनसे आज हम इसी विषय को लेकर बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर संदेश महात्रे जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर सभी को बहुत बहुत नमस्कार वंदन करता हूँ सभी को और ये मेरा परम भाग्य कि आपसे बात करने का मुझे समय मिला और आपने मुझे आपके रेडियो पे स्लॉट दिया अ, मेरा नाम डॉक्टर संदेश महात्रे है मैं रहता हूँ विक्रौली में और हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है विक्रौली में जिसके अंदर हम स्कूल्स कॉलेजेस डिग्री कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज लॉ कॉलेज कई सारी संस्थाएं है चलाते हैं और पिछले 40 साल से हम इस एजुकेशन uh, फील्ड में काम कर रहे हैं और जो हमारी संस्था है उस संस्था का हमारा मेन मोटो है कि एजुकेशन इज़ फॉर नॉलेज साइंस एंड कल्चर तो एजुकेशन से आपका नॉलेज बढ़ता है साइंस में प्रगति होती है और मेन जो होती संस्कृति जैसे आपने कहा कि अभी uh, जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें अपने संस्कृति पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं तो हमारा मेन मोटो वही है कि एजुकेशन सबके लिए हो और उससे लोगों को संस्कृति मिले और एक अच्छा सिटीज़न बनके आगे जाए यही हमारा मेन मोटो है डॉक्टर संदेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कृति भी हमारी बनी रहे और हम लोग अपनी तरक्की भी करते रहे तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में माता पिता के बारे में ज़रूर बताइए अच्छा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मज़ेदार है डैडी <laughs> uh, पहली बार विक्रोली में 1975 में आए थे और ग्रैंड uh, फादर और ग्रैंड मदर दोनों भी uh, खेत खेत में काम करने वाले मतलब uh, तो ये थे और हम जिस एरिया से बिलोंग करते जो जहाँ पे मेरा गाँव है वहाँ पे बड़ी खेती नहीं होती सिर्फ चावल पकता है जो भी जो कुछ होता है वो घर के लिए खाने के लिए होता है तो ऐसे फैमिली से डैडी आए थे और उन्होंने यहाँ पर आके महा्रे क्लासेस चालू किए लॉन्ग बैक इन 1977 वगैरह और मुझे याद है वो कहते हैं कि हम जब फर्स्ट टाइम उनको जब नौकरी लगी थी तो भाईकला में आईटीआई है वहाँ पे आईटीआई में मैथ्स इंस्ट्रक्टर करके पढ़ाते थे तभी तो भी साठ रुपये उनका पगार था और फिर उसी के ऊपर से घर चलता था शादी हो गई मेरा जन्म हुआ तो तभी उन्होंने माथे क्लासेस करके फर्स्ट क्लासेस चालू किए थे चार बस, बच्चों से शुरुआत की थी फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते मम्मी ने मोटिवेट किया मम्मी ने बोली कि हम उसको क्लासेस को रूपांतर करते हैं स्कूल में बालवाड़ी में करते पहले बालवाड़ी हो गई फिर बालवाड़ी में कुछ मेरे ख्याल से पहले शुरुआत में 20 बच्चे थे फिर बाद में क्लासेस बढ़ता गया बालवाड़ी बढ़ती गई फिर वो बालवाड़ी का रूपांतर स्कूल में हो गया फिर आज ऐसा करते करते पिछले चालीस सालों में डैडी डैडी की मेहनत बहुत थी और उनके साथ में हम भी जुड़ गए और मम्मी का भी सपोर्ट था अंकल आंटी का भी सपोर्ट था मेरे बहनों का सपोर्ट है मेरी वाइफ का सपोर्ट है सबका सपोर्ट है अच्छा मैंने कहा कि मज़ेदार फैमिली है तो मज़ेदार मज़ेदार बात यह है उसमें कि मैं अकेला डॉक्टर हूँ और वो मैं मरीज़ वाला डॉक्टर हूँ और बाकी सारे टीचर हैं तो आप समझ सकते कि घर में मतलब मम्मी डैडी टीचर मम्मी टीचर दोनों बहने टीचर अंकल आंटी टीचर और वाइफ टीचर सात टीचर है और अकेला डॉक्टर है मतलब सारे लोग मिल मुझे सिखाते हैं तो इसीलिए मैंने कहा कि मज़ेदार फैमिली लेकिन हाँ डैडी ने बहुत सारे कल्चर दिए है डैडी ने ये कहा कि जो कुछ हमने बनाया है वो समाज के लिए है समाज की देन है और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का हम पे उपकार होता है जिसको हमें वापस देना ज़रूरी होता है और ये हम एजुकेशन के थ्रू कर रहे हैं मन के लिए एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हम गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है हम मुझे ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि 1989 में हमने जूनियर कॉलेज शुरू किया था और तब से लेके आज तक हमने ये प्रथा रखी है हमारे यहाँ पे कभी लिस्ट नहीं लगती मेरिट लिस्ट कभी लगती नहीं है संदेश कॉलेज में आप पास हो आप एलिजिबल हो आपको एडमिशन हो जाएगा हमारे पास जगह होनी चाहिए आपका एडमिशन हो जाएगा ग्यारहवीं में हमारे पास करीबन छः एडमिशन है और हम उनके ऊपर मेहनत करते हैं उनके ऊपर मेहनत करते हैं और उनसे हम जो मतलब तो बोलते हैं ना हीरा कोयले की खान में तो वहाँ से हीरा निकालते और आई एम रियली प्राउड अबाउट इट कि हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिनको कोई पूछता नहीं जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को सुनकर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा होगा आपकी बातों से आपके फैमिली बैकग्राउंड को सुनकर और जैसे आपने कहा चार बच्चों से एक मात्र क्लासेस से ये कहानी शुरू हुई और आज एक बहुत ही अच्छा वटवृक्ष मैं कह सकता हूँ एक बहुत ही सुंदर झाड़ बन के तैयार हो गया है जिसमें काफ़ी बच्चे जो है यहाँ पर अभी भी एजुकेशन लेने के लिए एडमिशन के लिए आते रहते हैं और उनको एक अच्छा जो है छत्र मिल जाता है एजुकेशन फील्ड में जैसे आजकल जो मार्केटिंग की ट्रेंड हो है कि आपका परसेंटेज होगा तो एडमिशन मिलेगा ये सारी चीजें चलती रहती हैं और फिर हम लोग उसमें बहुत टाइम हो जाता है लेट हो जाता है तो फिर हम अपने चॉइस को छोड़कर फिर मजबूरी में कुछ और चीज लेते हैं तो वो चीजें शायद यहाँ पर नहीं है आप अपना चॉइस के साथ आ सकते हैं और अपना एक्सेल कर सकते हैं अच्छा कर सकते हैं जैसे सर ने कहा कि हम लोग सभी को एडमिशन तो देते हैं लेकिन उसमें से कुछ अच्छे हीरो को छाट लेते हैं तो वो भी एक अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने कहा कि संस्कार की बात पिताजी ने आपको दी है बहुत सारे संस्कार आपको दिए हैं उन चीज़ों को कहीं ना कहीं आप बना के रख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आजकल जैसे आपके समय में जो एजुकेशन था उस समय और आज के एजुकेशन सिस्टम में जो रैपिड चेंज आया उसके बारे में बताइए सर चेंज जो होता है ना वो आ, मतलब निसर्ग का नियम होता है और चेंज होना ज़रूरी है और मैं मेरी खुद ऐसी धारणा है कि हर चीज में बदलाव होना जरूरी है क्योंकि कुछ सालों के बाद अगर आप वही वही चीज़ करते बटे भी उस चीज़ को मतलब नहीं होता और मतलब एक मज़ेदार बात ऐसी है सर कि मतलब चेंज कैसे हो गया आज से मतलब देखो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हमें प्रमुख तौर पे विद्यार्थियों के बारे में बात करना क्योंकि दे आर द अल्टीमेट सर्विस टेकरस वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स बस सर्विस उनको मिलती है उनके बारे में बात करें तो में बीच में एक बार मैंने मैंने एक बैनर देखा था गुरु पूर्णिमा का बैनर था तो वहाँ पे बैनर में फ़ोटो ऐसा था कि गुरु खड़े हैं टोपी डाल के धोती डाल के और शिष्य पैर पर है तो मैंने कहा कि ये आजकल ऐसा एक्सपेक्ट करना गलत है क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन रहें कि मेरा विद्यार्थी इस तरीके से मुझसे बर्ताव करे और उसने अगर कुछ अलग किया तो इसकी ठेस अपने मन को पहुँचती तो आजकल हम नमस्ते के बदले हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वैसे ही होता है हाई सर हावर यू और दिस इज चेंज मतलब ये चेंज होते गए कालांतर नमस्ते पैर पढ़ने के बाद नमस्ते फिर उसके बाद अलग अलग चीज़ें आती गई उसमें तो वो तो चेंज की बातें विद्यार्थियों के तो उसी प्रकार से विद्यार्थी की मानसिकता भी चेंज हो गई मैं कुछ समय पहले ही बात कर रहा था कि आजकल डिजिटल वर्ल्ड बहुत है और जैसे कि ज, जिस समय में मैं था मतलब तभी तो, तो टीवी बहुत रेयर हुआ करता था टीवी पे अगर अगर आपके घर में कलर टीवी है तो आप सबसे मतलब तो क्या बोलते रिच आदमी है वहाँ से और फिर वैसे सारी चीज़ें थी और टेलीफोन भी कभी कभार मिलता था धीरे धीरे चीज़ें बदल गई लेकिन सर एक चीज़ उसमें जो मैंने अनुभव की है कि जैसे पहले हमें मीडिया का एक्सपोजर बहुत कम था मतलब जो देखने वाला मीडिया होता है जो, जो चलचित्र होता है वो बहुत कम दिखाई देता था आजकल कई सारे ऑप्शन है जैसे आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं आप टीवी पे देख सकते हैं आप मोबाइल पे देख, देख, देख सकते ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है तो आजकल के जो बच्चे उन्हें वो चलचित्र देखने की आदत हो गई है और यही आदत वो दिन भर रहते मतलब अगर चौबीस घंटे चौबीस घंटे में से अगर हम समझते कि बारह घंटा अगर कोई काम करता तो बारह घंटे में से कम से कम पाँच से छः घंटा आदमी मोबाइल में या फिर स्क्रीन पर रहता ही है तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनको ट्रेडिशनली अगर बोर्ड के ऊपर है, तो वो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट डेट कि वो और अच्छी तरीके से उसको ग्राफ्स करे और समझ पाए तो ये हमें समझना चाहिए कि हमको इसको चेंज करना ज़रूरी है और उसके हिसाब से हमें इस चीज़ को चेंज करना है और अभी बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स उस चीज़ को हा, हालांकि थोड़ा सा वो कॉस्टली है लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो चीज़ें बदलती जाएगी और कंप्यूटर बहुत बड़ा ये रोल प्ले करता है सुबह ही मेरी बात हो रही थी लाइब्रेरी मैडम से लाइब्रेरी मैडम मुझे कह रही कि सर आजकल कोई बुक पढ़ने आता नहीं मैंने बोला नहीं आएगा बुक पढ़ने क्योंकि उसको जो बुक में ज्ञान चाहिए वो सारी चीज़ उसको लैपटॉप कंप्यूटर में मिल रहा है तो उस तरीके से वो हो गया था तो लेकिन ये चेंज है वी हैव टू एक्सपेक्ट एक्सेप्ट बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चेंज को हमें स्वीकार करना है और चेंज जब भी आता है तो कहीं ना कहीं एक नई चीज़ें लेकर आता है और समय के साथ बदलना भी ज़रूरी है और संसार का नियम भी है परिवर्तनशील संसार है लेकिन इसके साथ में हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी वो कहीं ना कहीं हमें अपना जो करियर की बात आती है या अपना जीवन की बात आती है तो हमारा जो व्यक्तित्व की बात आती है उन्हें कैसे हम लोग बनाए रख सकते हैं क्योंकि ये एक चैलेंज हो जाता है फिर यहाँ पर जैसे आपने कहा कि हेलो नमस्कार ये सब चीज़ें चला गया हाय सर कैसे हैं ऐसे बोलते हैं तो ये कहीं कही ना कहीं एक चलो अच्छा है बात तो कर रहा है <laughs> नहीं तो ये तो बड़ा मुश्किल है कि बात भी करने कौन आया <laughs> मना हो जाएगा तो वो भी है लेकिन इसके साथ में कहीं ना कहीं हमें फिर भी मूल्यों को जीवन में बनाए रखना है तो इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें प्रयासरत रहना चाहिए और ऑब्वियसली उन चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं लेकिन उन्हें एक समझ दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्ग दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको जीवन में ऊंचाई ले ऊंचाई तक ले जाएंगे और ये चीज़ें आपका व्यक्तित्व को निकालेंगे बाकी चीज़ें तो हैं रोजी रोटी या खाना जो भी हमको पैसा या खाने की या लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो तो पशु भी अपना जो है वो कर लेता है लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ हम अगर थोड़ा सा उन चीज़ों को अगर बनाए रखते हैं तो पशु और इंसान में जो डिफरेंस है वो चीज़ें हम लोग बनाए रख सकते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ आप सुनने के बाद मुझे लगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत लेकिन मैं चाहूँगा कि सर को जो गाना अच्छा लगता है उसके बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि व्यक्ति जो है हमेशा म्यूज़िक सुनना पसंद करता है कोई भी हो तो मैं चाहूँगा कि किस टाइप के म्यूज़िक आप सुनना पसंद करते हैं और कौन सा गीत जो आपके दिल के करीब है उसको जो गुनगुनाना चाहते हैं आप मुझे म्यूज़िक तो म्यूजिक से बहुत प्यार है मतलब हर टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं नए टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं क्लासिकल भी सुनता हूं हिप हॉप भी सुनता हूं रॉक भी सुनता हूं पर आज इस, इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे एक गीत जो है मेरे बच्चों के लिए डेडिकेट करना है हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन मन में है विश्वास पूरा है विश्वास ये <laughs> चलिए डॉक्टर संदेश जी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशनल गीत याद किया है हम उसी गीत को सुनेंगे उसके बाद फिर लौट के आएंगे आपसे रूबरू होंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार मैं हूँ किरण मनी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है डॉक्टर संदेश जी से बातें हो रही विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को आप सुना हैं और काफ़ी अच्छा एजुकेशन फील्ड के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं जो रैपिड चेंज हो रहा है वो चेंज जो है समय का साथ साथ जो है समय की नीड है बदलाव तो होता रहता है लेकिन इसके साथ में हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं और जो बच्चों के अंदर जैसे स्क्रीन टच जो चीज़ें हैं जैसे पहले वो चीज़ें नहीं थी आज है तो इसके साथ आप क्या बताना चाहेंगे बच्चों को कि कैसे हम लोग क्योंकि आज इंटरनेट का एक माया कहते हैं उसको तो उसमें अगर हमें जो ज़रूरत है हमारे काम का है वही चीज़ें देख रहे हैं कि हम लोग कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है बच्चों के लिए सर बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी है मतलब <laughs> छोटा बच्चा है और संस्कार की बात चली तो उसका नाम भी संस्कारी है <laughs> और मैंने मतलब मेरे बेटे का नाम संस्कार रखा है बेटी का नाम संस्कृति रखा है और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं लेकिन वो एक होता ना डिस्ट्रैक्शन वो लेवल पे मोबाइल के लिए वगैरह मोबाइल बोलो टीवी बोलो और कंप्यूटर बोलो पर आ, मेरा मैं मैं सबसे एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हर चीज़ में बुराइयाँ भी होती है अच्छाइयाँ भी होती है और हमें उस चीज़ में अच्छाई क्या है वो ढूँढनी है अच्छा ये अच्छाई में भी दो चीज़ें होती मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बुरा कुछ नहीं होता एक तो होता है कि अच्छा और सही ये दो चीज़ होती है मतलब अच्छा और बुरा नहीं होता एक तो होता है अच्छा होता है एक तो होता है सही होता है तो हमें अच्छा क्या है वो देखना चाहिए और सही क्या है वो देखना चाहिए और इस बात की परख हमें बच्चों को बतानी जरूरी है कि बाबा ये तुम्हारे लिए अच्छा है अच्छा हमेशा आपको अट्रैक्ट कर करेगा हाँ। और सही चीज़ आपको तकलीफ वाला लगेगा लेकिन वो आपके लिए आ, काम करेगा मतलब जिसको बोलते हैं कि हाँ गुड और राइट वाट इज़ गुड एंड वॉट इज़ राइट सो बच्चों से यही निवेदन है कि आप आपके जिन जिंदगी में अच्छा क्या है और सही क्या है इस बारे में ये बहुत एक बहुत पतली सी लाइन होती है दोनों के बीच में <laughs> जो जो समझनी बहुत मुश्किल होती है पर इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब मैं ऐसा मैं भी नहीं कर रहा कि मुझे भी अच्छा और सही में फ़र्क पड़ता है लेकिन ये होता है ना कि हम अगर सुबह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सुबह बोलूँगी मुझे जॉगिंग को जाना है तो अगर मैं जॉगिंग को जाऊँगा तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा और सारी चीज़ें करके मुझे जॉगिंग में जाना पड़ेगा लेकिन पर उसी बात मतलब मेरे लिए अच्छा उस समय क्या होता है कि नहीं मुझे सोना है तो सोना ये मेरे लिए अच्छा, अच्छा होता अच्छा है लेकिन सही क्या तो है कि अगर मैं उठ के जाऊँगा तो दैट तो इज़ गुड फॉर माय हेल्थ तो ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत जरूरी है और ये किसी आदमी के साथ मतलब किसी के साथ मैं बैठा था तो उनसे मैं बात करती हूँ उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि बेटा अच्छा और सही में डिफरेंस करना बहुत जरूरी है और ये आज की पीढ़ी के लिए बहुत तरह तो उसी तरह से मोबाइल का जो भी है तो उसमें से हमें अच्छा चीज़ जो है वो लेनी है और जो बुरी चीज़ है वो और एक मैं उदाहरण बताऊंगा जैसे कि अभी रेडियो से मेरे मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सुनते रहेंगे मैं एक मोटिवेशनल प्रोग्राम में गया था तो वहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल बताया कि इस दुनिया के जितने भी जो बड़े सक्सेसफुल लोग थे एक आठ दस सक्सेसफुल लोगों को एक कमरे में बिठाया गया और उनसे पूछा गया कि आप कौन सी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते अपनी अच्छाइयों पर या फिर अपनी बुराइयों पर बुराई, बुराई सब में होती है वैसा तो नहीं होता कि कोई मतलब अगर आदमी बुराई नहीं हो तो भगवान हो जाएगा तो बुराई सब में होती है लेकिन उन लोग में से सब ने एक ही जवाब दिया कि हम सिर्फ अपनी अच्छाई पे ध्यान देते हैं और उस अच्छाई को और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते उसके ऊपर हम ध्यान देते ताकि हमें जिंदगी में और सक्सेस मिलता जाए तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगा कि अपने में अच्छा क्या है उस चीज़ को ढूंढो बुरा हर हर चीज़ में होता है बुरे को जितना आप इग्नोर करेंगे वो खत्म होते जाएगा और अच्छे को जितना टाइम दोगे और अच्छे से बढ़ता जाएगा और वो आपको प्रगति पे लेके जाएगा ये मुझे <laughs> आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को और ख़ास हमारे जो इस वक्त रेडियो प्रोग्राम को सुन रहे हैं उन्हें सही और अच्छा ये दो चीज़ों के जो पतली दागा है इसमें से डिफरेंस करना आना चाहिए तो ये चीज़ें अगर आप कर पाते हैं तो शायद लाइफ में आप और अच्छा बन सकते हैं वैसे सर ने कहा कि बुराई कुछ भी नहीं है अच्छा सब कुछ है वैसे भी कहा जाता है नथिंग इज़ रॉन्ग लेकिन राइट right भी क्या है वो yeah, समझना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारा समय जैसे विद्यार्थी जीवन है तो विद्यार्थी में हमारा लक्ष्य होना चाहिए पढ़ाई की तरफ yeah. कि वो सही है आ, बाकी और चीज़ें आपके साथ है आज ईजीली सब चीज़ें मिल रही हैं वो अच्छी हैं लेकिन आपके लिए अभी टाइम बिइ के लिए वो नहीं है आप जैसे ही पढ़ाई पूरा करेंगे उसके साथ ही रहिए कोई मना नहीं करिए हाँ धीरे धीरे उन चीज़ों को तो आप कर ही सकते हैं हाँ तो वो चीज़ें नहीं है कि आपको कोई चीज़ अभी मिल रहा है तो बाद में नहीं मिलेगा ऐसी नहीं है तो बाद में और भी अच्छा हो गया आपको मिलेगा ही लेकिन सही समय का और आपके जीवन का जो पीरियड है जो टाइम है उसको जरूर देखिए कि मेरे जीवन का ये जो विद्यार्थी जीवन है ये मेरा कितना प्रीसीस है और इसमें मैं कितना अच्छा करूँ तो आने वाले समय में बाकी अच्छी चीज़ें तो मैं कितना चाहे उतना मैं कर सकता हूँ तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हो रही मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस गहराई को समझ पा रहे हैं अच्छी बात और सही बात क्या है उसको समझना है और हमारे एज लिमिट के अनुसार हमारा जो आ, जैसे जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब आठ घंटा करना जरूरी है अगर अच्छी चीज़ है आप बोले चार घंटा करके चार घंटा में सोता हूं तो ये भी आपका ऑप्शन है बुरा कुछ भी नहीं है आप चार घंटे में अपने आप को मैनेज करो तो ये बड़ी बात है लेकिन आठ घंटा आप करते हैं तो दूसरों के लिए मोटिवेशन मिलता है दूसरे लोग आपकी तरह नहीं बनेंगे और कंपनी का जो रेपूटेशन है जो ट्रेंड बना हुआ है उसमें कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो आप उनके साथ एक जो नियम बना हुआ है उसके साथ आप चलते हैं तो ऐसा कहा जाता है नियम मानव जीवन की शोभा है। अगर इन चीजों को हम लोग तोड़ते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो कहीं कही ना कहीं फिर मानव जीवन की शोभा जो है वो नहीं रहेगी तो शोभा को बनाए रखने के लिए हमारे जीवन में संयम और नियम को बनाए रखना है हमें और समय के साथ साथ सब कुछ मिलेगा आपको जैसे सर ने कहा कि आप जो चीज़ सोचते हैं वो मिलना ही मिलना है आपको और चलिए अब जाते जाते मैं कहूँगा कि वक्त बहुत हो गया है और बहुत ही अच्छी बातें हो गई हैं और मैं चाहूँगा डॉक्टर संदीप जी से जाते जाते एक मैसेज के तौर पर हमारे सभी श्रोताओं को जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं देश विदेश में उनके लिए क्या बताना चाहें आ, सर भारत देश एक सांस्कृतिक देश है इसमें संस्कृति बहुत है और अपने देश में गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत मतलब ये जो पवित्र रिश्ता है गुरु और शिष्य का और ये कई सालों से चलता आ रहा है और मैं अपने जिंदगी में गुरु की ज़रूरत हमें होती है और वो चाहे गुरु कुछ भी हो आपके माँ बाप हो आपके भाई हो आपका दोस्त हो शिक्षक हो कोई भी हो सकता है पर गुरु हमें एक सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है वो हमें सही मार्ग पे चलने का मतलब मोटिवेट करता है तो मैं ये कहूँगा कि जो भी आपकी ज़िंदगी में गुरु हो उसका आदर करो और उससे ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मतलब ये नहीं मतलब अगर आप आप ज्ञान से भरपूर तोड़ हो तोड़ने उस चीज़ का कोई तोड़ने और दूसरा परिश्रम परिश्रम का कोई ऑप्शन नहीं है तो ज्ञान का तोड़ नहीं है परिश्रम का कोई ऑप्शन नहीं है दोनों चीज़ को हाथ में रखो ये दोनों चीज़ को अपने ज़िंदगी का धागा मान के चलो और बहुत ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो बहुत खाओ बहुत खेलो बहुत मजा करो जिंदगी को एंजॉय भी करना है मतलब ऐसा नहीं कि अभी नहीं मुझे परिश्रम ही करना है तो जिस चीज़ के लिए आप परिश्रम कर रहे हो उस चीज़ को इन्जॉय भी करना है क्योंकि वो जिंदगी का एक पार्ट होता है और ये जिंदगी एक मतलब आपको साइकिल है आपको जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से आते हो और कुछ नहीं तो मैं कल ही एक पढ़ रहा था मतलब तो आज किताब नहीं पढ़ रहा था, आज एक किसी ने वो शमशान भूमि के ऊपर कुछ तो लिखा था उसने भेजा था कि जब तू पैदा हुआ था तो जब तूने जो लंगोट पहना था उसको भी मतलब जेब नहीं थी और अब तू मर गया है तो तेरे कफ, कफन जो कफन है उसको भी जेब नहीं तो किसके लिए पैसा कमा रहा था तो अल्टीमेटली ज़िंदगी जीने का नाम है जिंदगी जियो खूब जियो खूब मज़े करो नियम को भी पालन करो ये सारी चीज़ों को ये करो और एक आदर्श व्यक्ति बनने की कोशिश करो ताकि लोग आपकी पद चिन्हक न चल सके डॉक्टर संदीप जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जिस तरह से आपने एग्जाम्पल दिया एक मैसेज का जो शमशान भूमिका था अगर इस चीज़ को हम लोग बार बार सोचेंगे तो जीवन में जो है एक बहुत बड़ी शक्ति और जो अनुभूति है जीवन का सच्चा जो आनंद है वो हम ले पाएंगे कई बार हम लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ जमा करते रहते हैं और जमा करके फिर जाते वक्त हम लोग डॉक्टर के पास जमा करके चले जाते हैं <laughs> ना घर वाले को ना अपनों को देते सिर्फ डॉक्टर का खींचा भर के चले जाते हैं <laughs> तो ऐसा ना हो कि आपके जीवन में ये चीज़ें आ जाएँ तो इसी जैसे कहते हैं ना जिंदा दिली होना चाहिए आपके पास खुश रहो मस्त रहो है ना तो वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी ज्ञान और आपका मेहनत ये हार्ड वर्क जो सर ने कहा ये दो पहलू है जीवन के इन्हें आप अपने साथ रख के आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आप अपने करियर को अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे और हम चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें मस्त रहें खुश रहें और डॉक्टर साहब को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ एंड थैंक यू हमारे साथ इस एपिसोड में जो धन्यवाद थैंक यू वेरी मच और आप सबको आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू <laughs> चलिए शुकता हूँ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नए एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुमन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीशा सुनते रहो मस्कते रहो